श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 137 सौ अप्रैल अट्ठारह संसार में ईश्वर लाभ किस प्रकार होता है गिरीश के जलपान के लिए मिठाई आई है फागू की दुकान की गर्म कचौड़ियाँ पूड़ियाँ और दूसरी मिठाइयाँ फागू की दुकान वराहनगर में है श्री रामकृष्ण ने अपने सामने वह सब सामान रख कर प्रसाद कर दिया फिर स्वयं उठाकर मिष्ठान और पूड़ियों का दोना ग्रीश को दिया कहा कचौड़ियाँ बहुत अच्छी है ग्रीश सामने बैठकर खा रहे हैं ग्रीश को पीने के लिए पानी देना है श्री राम कृष्ण के पलंग के पश्चिम की ओर सुराही में पानी है गर्मी का समय है वैशाख का महीना श्री कृष्ण ने कहा यहाँ बड़ा अच्छा पानी है श्री राम कृष्ण बहुत ही अस्वस्थ हैं खड़े होने की शक्ति तक नहीं रह गई है भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं श्री राम कृष्ण की कमर में वस्त्र नहीं है दिगंबर हो रहे हैं बालक की तरह पलंग पर बैठे सरक सरक कर बढ़ रहे हैं इच्छा है खुद पानी दे दें श्री राम कृष्ण की वह अवस्था देख भक्तों की सांस मानो रुक गई श्री रामकृष्ण ने गिलास में पानी डाला, गिलास से थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर देख रहे हैं कि पानी ठंडा है या नहीं उन्होंने देखा पानी अधिक ठंडा नहीं है अंत में यह सोचकर कि दूसरा अच्छा पानी यहाँ मिल नहीं सकता श्री रामकृष्ण ने इच्छा न होते हुए भी गिरीश को वही पानी पीने के लिए दिया गिरीश मिठाइयाँ खा रहे हैं चारों ओर भक्तगण बैठे हुए हैं मणि श्री कृष्ण को पंखा से हवा कर रहे हैं गिरे श्री कृष्ण से देवेंद्र बाबू संसार का त्याग करेंगे श्री राम कृष्ण सब समय बातचीत नहीं कर सकते बड़ा कष्ट होता है अपने ओठों में उंगली छुलाकर उन्होंने इशारे से पूछा फिर उनके घर वालों के भरण पोषण की क्या व्यवस्था होगी संसार कैसे चल सकेगा गिरीश मुझे नहीं मालूम कि वे क्या करेंगे सब लोग चुप हैं गिरीश खाते खाते फिर बातचीत करने लगे गिरीश अच्छा महाराज कौन सा ठीक है कष्ट में संसार का त्याग करना या संसार में रहकर उन्हें पुकारना श्री राम कृष्ण मास्टर से क्या गीता में तुमने नहीं देखा अनासक्त हो संसार में रह कर्म करते रहने पर सब मिथ्या समझकर ज्ञान लाभ के पश्चात संसार में रहने पर अवश्य ही ईश्वर प्राप्ति होती है कष्ट में पढ़कर जो लोग संसार का त्याग करते हैं वे निम्न कोटि के मनुष्य हैं संसार में रहने वाला ज्ञानी कैसा है जानते हो जैसे कांच के घर में रहने वाला मनुष्य वह भीतर बाहर सब देखता है सब लोग चुप हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से कचौड़ियाँ गर्म है बहुत ही अच्छी है मास्टर गिरी से फागू की दुकान की कचौड़ियाँ प्रसिद्ध है श्री राम कृष्ण हाँ प्रसिद्ध है गिरी खाते ही खाते साहस्य जी बहुत ही अच्छी है श्री राम कृष्ण पूड़ियाँ रहने दो कचौड़ियाँ खाओ मास्टर से बहुत कचौड़ियाँ रजोगुनी भोजन है परंतु कचौड़ी रजोगुणी भोजन है गिरि। श्री राम कृष्ण अच्छा महाराज मन अभी इतनी उच्च भूमि पर है फिर नीचे भला क्यों गिर जाता है श्री राम कृष्ण संसार में रहने से ऐसा होता ही है कभी मन ऊंचे चढ़ जाता है कभी गिर जाता है कभी बहुत अच्छी भक्ति होती है कभी भक्ति की मात्रा घट जाती है कामने और कांचन लेकर रहना पड़ता है न इसीलिए ऐसा होता है संसार में रहकर भक्त कभी ईश्वर चिंता करता है कभी उनका स्मरण कीर्तन करता है कभी वही मन कामने और कांचन की ओर लगा देता है जैसे साधारण मक्खी कभी बर्फियों पर बैठती है और कभी सड़े घाव और विष्ठा पर भी बैठती है त्यागियों की बात और है वे लोग कामने और कांचन से मन को हटाकर केवल ईश्वर में ही लगाते हैं वे केवल हरी रस का ही पान करते हैं जो यथार्थ त्यागी है उन्हें ईश्वर के सिवा और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती विषय चर्चा होने पर वे वहाँ से उठ जाते हैं ईश्वरीय प्रसंग वे ध्यान से सुनते हैं जो यथार्थ त्यागी है वह ईश्वर की बात छोड़ और दूसरी चर्चा करता ही नहीं मधुमक्खी फूल पर ही बैठती है मधु पीने के लिए और कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती ग्रेस दक्षिण की छोटी छत पर हाथ धोने के लिए गए